धरती कहे पुकार के बीज बिछाले प्यार के मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए मौसम बीता जाय मौसम बीता जाए, जाए अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा कौन कहे सो और तू फिर आए ना मौसम बीता जाए मौसम बीता जाए तेरी राह में कलियों ने बिछाए डाली डाली कोयल तो काली तेरे गीत गाए तेरे गीत अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा कौन कहे सो तू फिर आए ना नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका स्वागत है आज के सुबह और आज आपसे बात करने के लिए मैं Uh, सच बताऊं काफी देर से एक विषय के बारे में सोच रहा था तो मैंने सोचा कि अकेले बैठकर क्यों सोचा जाए क्यों ना उस सोचने में आपको भी अपने साथ शामिल कर लेता हूं देखिए मैं जो बात करने जा रहा हूं ना ये कोई डेफिनेटिव सच नहीं होगा ये एक ऐसी बात है जो मेरे विचार में है अब आप उस पे उसके बारे में क्या कहेंगे या उस बारे में आप क्या सोचते हैं या आपको कैसा लगता है भाई ये तो आप बताएंगे या कम से कम आप सोच लेंगे उस बारे में सब बात है कि मौसम का हमारे मूड पर क्या असर पड़ता है मैंने आपको याद होगा कि मैंने आ, कई हफ्तों पहले शायद बरसात के बारे में कुछ बात किया था जहां पर कि अपने बरसात के कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर किए थे तो बरसात के अनुभव शेयर करना वो तो चूंकि बरसात का मौसम था उस वक्त तो मैंने वो बात जरूरी समझी तो इसलिए आपके साथ साथ वो बात शेयर की आज मौसम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हुआ कि आ, मैंने शायद आपको बताया होगा कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर आया हुआ हूं और यहां पर एक-एक एक शाम को बादल छा गए और बादल ही नहीं छा गए ठंडी हवाएं चलने लगी अब साहब मतलब जैसा यहाँ का मौसम विभाग कहता है कभी कभी तो मौसम विभाग यहाँ पर बिल्कुल सच खबरें बता देता है है और कभी-कभी थोड़ा धोखा भी हो जाता है। तो मौसम विभाग ने कहा था कि कोई हरिकेन बाबू आने वाले हैं उनका नाम भी शायद निकोल हरिकेन कहा गया था तो साहब वो निकोल हरिकेन आने वाले थे और हम यु ही शाम को टहलने निकलने के लिए सोच रहे थे तो देखा साहब आसमान में बादल छा गए और दरवाजे के बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका लगा हम सोचने लगे कि यार अभी तो दोपहर तक तो धूप थी गर्मी थी और बस हवाएं चल रही थी और इस वक्त इतनी ठंडक खैर बाहर तो नहीं जा पाए चूंकि हल्की फुल्की बारिश झीसी ये सब था मगर हम घर के अंदर आ गए अब तो जब घर के अंदर आ गए ना तो अब जो एक डेढ़ घंटा टहलते थे वो सोचिए कि वो एक डेढ़ घंटा जो था वो अब घर के अंदर बिताना पड़ेगा तो सोचने ये लगे कि भैया क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आया जब कुछ समझ नहीं आया तो आप खाली बैठ जाते हैं या तो कोई किताब उठा लेते हैं या कोई टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं तो हमने बेहतर यह समझाया कि चलो एक किताब उठा लेते हैं किताब पढ़ने लगे अच्छी मजेदार किताब थी पीजी वुडहाउस साहब के मतलब लिखी हुई पुस्तक थी जिसको पढ़ के हसी ही आती है मगर ना क्यों उस उस नोझिल वातावरण का असर यह हुआ कि उस किताब को पढ़ के भी हंसी नहीं आई यार तब उस वक्त ये सोचने पर मजबूर हुए कि क्या ये जो ठंड होती है क्या ये जो बादल छाए होते हैं क्या इनका हमारे आ, मतलब हमारे मूड पर कुछ असर पड़ता है अब साहब हम ये सोचने लगे तो हम सोचते सोचते अब चूंकि वही बात है कि खाली समय तो ढूंढ ढांड के निकाला देखा साहब हाँ ए, बादलों का यानी कि मौसम का मूड पर बड़ा सॉलिड असर पड़ता है और ये एक तथा कथित मानसिक बीमारी है हम तो समझते थे कि यह नेचुरल है किसी का भी मौसम के साथ मूड बदल सकता है मगर नहीं इसको सैड नाम नाम की बीमारी के नाम से जाना जाता है यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इस सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को जो उदाहरण इसके लिए लिया जाता है वो है नॉर्मली विंटर ब्लूज यानी कि जाड़ो के दिनों में जब आपका मूड बहुत डिप्रेस्ड होता है तो उसको कहते हैं ये ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का एक है। अब हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी जानकारी हमको मिल गई। तो जब ये जानकारी मिली तो हमने कहा चलो अब इसको तो साझा करना ही है अपने दोस्तों के साथ में तो हम आपके साथ साझा कर रहे मगर उसके साथ ही, ही मैं जब आगे और पढ़ा तो यह भी पता चला कि दुनिया में केवल छह प्रतिशत लोगों को यह सैड नाम की बीमारी होती है यानी बाकी चौरानबे प्रतिशत का मूड अगर मौसम के साथ बदलता है तो वो बीमारी की वजह से नहीं बदलता है वो मौसम की वजह से बदलता है आपने सुना होगा ना मौसम बड़ा बेईमान है वो धर्मेंद्र भाई साहब ने बड़ा लहक लहक के गाया था तो धर्मेंद्र साहब को देखिए कितने जमाने पहले यह बात पता थी कि मौसम भी बेईमान हो सकता है और साहब मौसम की बेईमानी तो आप समझ ही सकते हैं धर्मेंद्र साहब एक ही कमीज में तीन हीरोइन के साथ में तीन अलग अलग फिल्मों में गाना गा रहे थे और गाने मौसम से रिलेटेड थे तो अब साहब ये तो धर्मेंद्र साहब की बात हो गई हम लोगों का भी सोचिए कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो क्या हम लोग बहुत उदास हो जाते है उदास नहीं हो जाते है साहब हम लोग अपना कमरा बंद करके अगर बत्ती आ रही होती हाँ बिजली मैं तो साहब उस शहर में रहा हुआ हूँ जहाँ पर कि दोपहर होती थी और बिजली चली जाती थी तो बिजली चली जाती है मगर कमरा बंद करके आप पंखा झलते हुए आराम से रहते हैं उदासी नहीं होती है बल्कि नींद आती है तो ये भी साहब एक मौसम का असर है कि भैया बहुत गर्मी हुई तो साहब नींद आने लगी आपको आपने तो देखा होगा साहब कि गर्मियों के मौसम में अगर आप कहीं छायादार जगह पर बैठ जाएं और थोड़ी बहुत हवा चल रही हो तो अच्छे भले आदमी सो जाते हैं दोपहर में मैं आपको बता सकता हूं साहब हम लोग पटना में थे तो वहां पर आप अगर जो दोपहर में किसी रिक्शे वाले से पूछ लीजिए कि भाई साहब चलोगे तो कह देता था मालिक आवाही तो आराम करे टाइम यानी वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी रिक्शे की सीट पर दोनों पैर ऊपर करके और आराम कर रहा होता है यानी दोपहर में रिक्शा नहीं चलाना है भैया आराम करना है तो ये मौसम का असर हुआ अच्छा जाड़े में आप देखिए कम से कम मैंने तो यही देखा है कि जाड़े के मौसम में आपका मन खाने को करता रहता है पता नहीं क्या होता है साहब कि जाड़े में तरह तरह की चीजें खाइए यानी कि देखिए मैं अभी खाने पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मगर मैं कुछ बात तो कर सकता हूं ना ठीक है मैं मुझसे मना किया गया है कि खाने के बारे में ज्यादा बातें मत किया करिए मगर मैं थोड़ी बातें तो जरूर कहूंगा साहब खाने में क्या है कि अरे भाई आप सोचिए कि जाड़े के दिनों में मूंगफली हाँ तो मूंगफली अरे आखिरकार पेट में ही जा रही है ना तो आप खाते तो हैं जब मौका लगा मूंगफली उसके बाद जाड़े में आप कहीं जाइए तो चाय, अरे भैया कितनी चाय होती है पता ही नहीं चलता, जाती नटर तो गर्म की कचौड़ियां मिल जाए आ हा हा हा साहब मेरे मैं, मैं एक मिनट जरा मुंह पोच लू अपना रुमाल से हाँ तो ये मुंह इसलिए क्योंकि थोड़ी लार बहार को निकल आई थी तो साहब ये जाड़े में वो आलू की कचौड़ी भी अच्छी होती है वैसे मगर मटर की कचौड़ी का जवाब नहीं तो सब जाड़े का मौसम मतलब फिर वही खाना पीना तो ये भी मौसम का ही असर हुआ ना अच्छा बरसात में यार बारामदे में बैठ के भुट्टे खाने का जो मजा है बरसात देखते रहिए किताब हाथ में हो या रेडियो पे गाने बज रहे हो देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं अपने लिए बता रहा हूँ आपको रेडियो पे गाने बजते हो तो या तो ईयरफोन लगा लीजिए और नहीं तो फुल वॉल्यूम पे बजा लीजिए पत्नी अपने आप किनारे हट जाती है वो कहती है यार फुल वॉल्यूम पे अगर रेडियो बज रहा है तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो हम कहते हैं अच्छी बात है कोई बात नहीं भाई मत बैठिए आप मगर कभी कभी होता है कि उसको भी बैठना है हमको भी बैठना है तो हमें फिर ईयरफोन लगाना पड़ता है तो खैर चलिए वो भी लगा लेते हैं तो अब सर जाड़े के बरसात के मौसम में वही हालत भुट्टे खा रहे हैं बैठे हुए, चाय का प्याला है अच्छा भुट्टे के साथ में कभी कभी-कभी भी मिल मिल जाती, जाती मिलती है, है, हर दिन की बात नहीं होती है, मगर मिल जाती है। तो यह बरसात का असर है यार तो ये छह परसेंट लोग जिनको सैड की बीमारी है उनका बेचारों का क्या होता होगा मुझे पता नहीं मगर मैं तो यही कह सकता हूं कि चौरानवे परसेंट लोग जिनको सैड की बीमारी नहीं है उन्हें भी मौसम का असर जरूर पड़ता है अब यहाँ पर आपको जरूर मतलब अपनी जिंदगी के एक दो उदाहरण बताए बगैर तो मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि जब आपसे बात करने आया हूं तो बताऊंगा ही यहाँ पर आपको ये बता दू कि साहब एक बार हम जाड़े के मौसम में नैनीताल में बैठे हुए थे और साहब वो जाड़े का मौसम ऐसा था कि बर्फ अब पड़ी कि तब पड़ी यानी हमने उस समय तक बर्फ पड़ते हुए देखी नहीं थी मगर यह हो रहा था कि बर्फ पड़ेगी आपको हम ये बता दें कि जब बर्फ पड़ने वाली होती है ना तब उस समय जाड़ा होता है मगर उतना नहीं होता है जितना बर्फ पड़ने के बाद होता है ये हम आपको अभी बता देते तो साहब हम ऐसे ही जाड़े का मौसम था अब साहब हम अपने एक हमारे भाई साहब हैं मतलब छोटे हैं हमसे मगर अब चूंकि वो थोड़े हमसे ज़्यादा तेज़ हैं तो हम उनको भाई साहब ही कहते तो भाई साहब हैं उनके यहाँ गए थे और हम उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते कि भाई आज जो है खाना हम लोग यहीं खाते हैं तो हम लोग हमने कहा ठीक है भाई खाना खाते साहब खाना खाने के लिए बैठ जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी ने कुछ इशारा करके बुलाया और कहा कि मतलब अब अब हमें मालूम है कि क्या कहा इशारा उस समय तो इशारा करके बुलाया और वो हमारे पास आए और बोले चलिए हमने कहा यार आप तो कह रहे थे खाना खाना है आप चलिए कह रहे बोले नहीं चलिए नीचे चलिए नीचे चलते यानी कि वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर की तरफ रहते थे और बाजार नीचे था तो हम समझ गए कि ये कहीं बाजार जाने की बात कर रहे हैं तो हमने कहा आखिरकार बात क्या है यार ये तो बता दो थोड़ा आगे आ गए तो हमसे बोलते हैं कि यार बात यह है कि पत्नी ने कहा कि आपने खाने को बोल दिया और घर में न आलू है न मटर है न प्याज है कुछ नहीं आखिरकार क्या बनाएं तो बोले यार नीचे चलते हैं बाजार से चल के आलू प्याज मटर ले आते हैं कम से कम पूरी आलू बन जाएगा चलो यार ये ठीक है कोई बात नहीं अब अब देखिए शाम का वक्त था जब जब गए थे तो तक तक हम बाजार नीचे आए उस समय तक पूरा अंधेरा हो गया अब आप समझ सकते हैं पहाड़ों में जाड़े का दिन अंधेरा तो हो जाना बहुत स्वाभाविक है और चूंकि जाड़ा था तो नैनीताल में जाड़े में ज्यादातर लोग अपने नीचे हल्द्वानी चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ लोकल लोग रह जाते हैं तो हम जैसे लोग जो बैंक बैंक में काम करते हैं वो तो रह ही जाते हैं हमें कहाँ जाना है हमारे बच्चे तो यहाँ पर थे नहीं बच्चे तो गए हुए थे अपने नीचे बनारस चले गए थे अब लखनऊ चले गए थे हम और हमारी पत्नी हम लोग दो ही जने थे और इसी तरह से वो जो भाई साहब हमारे हैं उनकी पत्नी भी पत्नी थी और बच्चे उनके भी नहीं थे तो अब साहब हम लोग यहाँ पर आए और बायदा हमने वो आलू प्याज एक ही दुकान थी वहाँ से लिया और चल पड़े आपको हम ये बता दें साहब कि जाड़े के मौसम में आप अगर वहां के लोकल है ना तब तो बड़े प्यार से आलू सब्जी भाजी वाला जो है वो आपको आलू प्याज सब दे देता है मगर यही जब टूरिस्ट सीजन आता है तो भाई साहब वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है अब पूछिए हाँ, तो हम आपको बता देते हैं कि वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसे मालूम है कि आप तो यही रहोगे बारह महीने आप किधर भी जाने वाले नहीं हो तो यानि आपकी ग्राहकी तो छूटने वाली नहीं है मगर जो टूरिस्ट ग्राहक है ना उसको वो पकड़ना चाहता है और उससे वो एक का दो भी लेता है यानी जो आ, जो आ, आलू मैं तो खैर आलू प्याज ही खरीदने की बात कर रहा हूं टूरिस्ट आता है वो कुछ बैंगन और ये सब कुछ खरीद रहा है तो जब वो खरीदता है तो उसको वो सड़े बैंगन भी टिका देगा और उसका दाम पूरा ले लेगा या बल्कि डेउड़ाई लेता है यार तो अब आपको बताएं कि इस तरह के अच्छा टूरिस्ट भी बैंगन नहीं खरीदता यार हम आपको क्या बताएं बैंगन उद, गलत उदाहरण ही दे रहे हैं टूरिस्ट आता है, आलू बुखारा खरीदता है खुबानी खरीदता है आलू खरीदता है आलू तो या उसको बता देता है ये रानी खेत के सेब आए हैं वो खरीद लीजिए तो वो खरीद लेता है तो अब भैया जो आग, जो रानी खेत के सेब बेच रहा है आलू बेच रहा है वो हमें आलू प्याज क्यों देगा तो वही होता है मगर खैर उस दिन की बात आपको बता रहे थे तो हम भटक गए क्या होता है यार इतनी सारी बातें बताने को होती है और वक्त होता है थोड़ा कम तो अब आप भटक जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है वापस आ जाते हैं अब चलिए अभी तो सामने बैठकर नहीं बात कर रहे वरना इसी पर एक लंबी चौड़ी बात हो जाती चलिए तो साहब हम आपसे ये कह रहे थे ना जाड़ा था और बर्फ पड़ने वाली थी बादल छाए हुए थे और हम साहब आलू प्याज लेके अंधेरे में चल पड़े हमारे वो भाई साहब मैंने आपसे बताया ना वो थोड़े तेज आदमी थोड़े शरारती भी थे जब उनके घर जाते थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं सड़क से चलने के बजाय ये शॉर्टकट से निकल चलते हम भैया हमने कहा चलो शॉर्टकट से निकलो भाई आपका घर है आप जानते हो रास्ता तो चल दिया थोड़ा सा आगे चले हमसे बोले अरे यहां पैर मत रखना हमने कहा भाई कहाँ पैर मत रखना अंधेरा था पूरा तो बोले ये आपके पैर के नीचे कबर आ रही है कबर हमने कहा यार कबर तुम कब्रिस्तान में से हमें लेके आ रहे हो बोले तो क्या हो गया कब्रिस्तान में क्या हो गया हमने कहा सड़क तो मतलब और और थी बोले, वहां से रोशनी आ रही है हमने कहा भाई अब आपकी आंखें तेज है हमारी तो उतनी तेज नहीं हालांकि उस वक्त हम नौजवान थे तो हमारी आंखें तेज थी मगर हमने कहा कि उनसे तो हम ज्यादा ही उम्र के थे अब साहब खैर फिर हम वहां से चले आगे थोड़ी देर के बाद अब हम तो भाई साहब आपको पता ही है कि हम थोड़ा भारी शरीर के आदमी हैं नहीं हम मोटा खुद को नहीं कह रहे हैं आप कहिएगा तो आप कह दीजिए कोई बात नहीं है मगर हम तो कहेंगे कि हम भारी शरीर के थे तो साहब वो हमसे हल्के शरीर के थे भगवान की दया से अब वो भी काफी भारी हैं मगर उस जमाने में वो खिलड़े नौजवान थे तो वो कम भारी थे वो तेजी से आगे बढ़ते चले गए और भाई साहब उस जाड़े की शाम में आपको हम सही बता रहे हैं गर्मियों के दिन होते तो हमें शायद उतना डर ना लगता मगर उस जाड़े की शाम को उस कब्रिस्तान में से निकलते समय हमें अपनी दादी नानी उस वक्त दादी तो शायद नहीं दादी भी निकल चुकी थी हम नानी तो पहले ही निकल चुकी थी तो दादी नानी सबकी आत्माएं हमको आके सहारा सा, देती थी तो हम दो तीन कदम आगे बढ़ जाते थे और फिर दो दो तीन कदम बाद फिर उनका सहारा ढूंढना पड़ता था हमको सांप बिच्छू का नहीं लग रहा था हमको डर लग रहा था कि पता नहीं किस खबर में से कौन अच्छा खबरें भी साली कैसी कैसी खबरें पता चला कि कोई खबर अट्ठारह की कोई सत्रह की पता नहीं भैया कब पलासी लड़ाई मरे की कहाँ मरे वो यहाँ नैनीताल में लाके गाड़े गए वो सब खबरें थी हम सोच रहे थे नमालुम यार कौन निकल के आके खड़ा हो जाएगा उस समय अच्छा देखिए ओ टी टी प्लेटफॉर्म थे नहीं तो भगवान की दया से डर के नाम पर बस वही बीस साल बाद और मेरा साया ये टाइप की फिल्मों के डर थे तो लगता था कि नमालूम यार कभी कोई सफेद धोती पहने हुए एक औरत निकल आए कभी कोई सफेद वर्दी पहने एक आदमी निकल आए मगर खैर साहब तो चलिए वो किसी तरह से राम राम करके हम उनके घर पहुंच गए भैया जब वहाँ पहुँच गए सांस में सांस आई तो अब, अब उनके उसके बाद खाने की मेज़ पे बैठे पूरी सब्जी बन गई खाया खाना शुरू हो गया तो उन्होंने बताया कि आज तो भाई साहब वो हमारे बारे में कह रहे थे कि आज तो भाई साहब को हम कब्रिस्तान में से लेके आए और बिल्कुल डर के मारे इनकी घीघी बंद गई यार बात तो सही थी हम इनकार नहीं कर सकते अब हम आपको यहाँ मौसम की बात बता रहे हैं भाई साहब आपको ज्यादा हंसी नहीं आई होगी यहां पर इस वक्त तो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है भी जाड़ा आया नहीं है आप उतना हंसे नहीं होंगे मगर उस वक्त नामालूम क्या हुआ यार शायद वो जाड़े का असर था इतने ठहाके लगे इतने इतना मज़ाक बात लगी वो कि हम आपको बता नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि वो मौसम का असर था अच्छा आपको एक बात और बताए कि जाड़े में थोड़ी शामें लंबी हो जाती है जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा कि यार साल दर साल साल दर निकलते चले जा रहे हैं। हैं यानी तो कट जाते हैं आसानी से मगर शाम मुश्किल से कटती है वो आपको याद होगा ना गाना दिन ढल जाए पर रात न जाए इस टाइप का तो वो रात पता नहीं रात न जाए कि शाम ना जाए क्या कहा है उसमें मगर कभी कभी जाड़े में ऐसा हो जाता है कि शाम कटती नहीं तो साहब यह भी मौसम का असर है अच्छा गर्मियों में शाम आती नहीं गर्मियों में आप दोपहर के बाद सीधे रात आती अच्छा ये आप कहेंगे साहब ये क्या बात हुई नहीं आती नहीं मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि गर्मियों में आप देखिए कि भैया आपको जब तक रात आती है उस समय तक पता चल पता ही नहीं चलता कि शाम कब आई थी कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही होता है अच्छा गर्मियों में कुछ आपके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होती है आप कुछ काम करने की एनर्जी कुछ बात करने की एनर्जी कुछ चलने फिरने यानी पसीना ज्यादा आ रहा है मगर तब भी आप काम करने तैयार रहते हैं पता नहीं यार क्या बात है ये भी मौसम का ही असर है इसमें तो आपको हम ये बता सकते हैं कि हम सब कई जगहों पर रहे बिहार में देखिए बिहार के जो हमारे दोस्त हैं वो थोड़े नाराज जरूर होंगे मगर अब हालत वैसी नहीं है मगर एक जमाने में जहां पर बिहार में हम थे वहां पर 24 घंटे में 25-24 मिनट बिजली आती थी तो यार वहां पर गर्मियों के दिनों में भी हम बाकायदा हम लोग घूमा फिरा करते थे काफी घूमते फिरते थे हाँ ये बात अलबत्ता है कि जब जाड़े पड़ते थे बिहार में तो जाड़े इस कदर जाड़ा पड़ता था कि आपकी हिम्मत नहीं होती थी आप निकले तो तो तो उसको हम यही कहते थे यार कि गर्मियों में में तो काम करने की हिम्मत हिम्मत रहती है मगर जाड़े में हिम्मत होती नहीं तो वो भी मौसम का असर हुआ ना अच्छा अच्छा बरसात में आपको एक बात बताएं साहब बरसात में आप बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं अब आप सोचेंगे भैया बरसात में फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ अरे बरसात में फ्रेंडली इसलिए हो जाते हैं कि बरसात में आप अपनी छतरी किसी के साथ साझा करने तैयार हो जाते हैं आप सही समझ रहे हैं कि सबके साथ नहीं साझा करना चाहते मगर कुछ लोगों के साथ आप साझा करने को तैयार हो जाते हैं अब सवाल यह है कि यह काम आप गर्मी में क्यों नहीं करते जाड़े में क्यों नहीं करते बरसात में क्यों करते मेरे को लगता यह मौसम का असर है तो साहब ये भी मौसम का असर है कि आपका फ्रेंडली होना या नहीं होना इस पर भी मौसम है <coughs> सॉरी अब आपको एक बात और बताऊं अभी मैंने हाल फिलहाल में ही कहीं पढ़ा कि जो मरीज डिप्रेशन के होते हैं यानी जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है उनका एक इलाज ये है कि उनको तेज रोशनी वाले यानी यहां पर सूरज के जैसी रोशनी हो वहां पर उनको बैठाया जाए तो डिप्रेशन कम हो सकता है मतलब ये डिप्रेशन के इलाज में शायद है नहीं ये सब बाबा गूगल की मेहरबानी है भैया उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है तो वही आपके साथ साझा कर रहा हूं इसको ये मत समझिएगा ये कोई डॉक्टरी एडवाइस है मगर सुना ये है मैंने कि अगर कोई डिप्रेशन का मरीज हो तो उसको धूप में बैठा दीजिए और धूप में बैठेगा तो विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा ये तो देखिए ये तो डॉक्टरों की बात है मगर गूगल बाबा ये कहते हैं कि उसके डिप्रेशन का भी इलाज होगा और जहां पर यानी जिन देशों में उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है वहां पर वो क्या करते हैं कि वहां पर वो सूरज की रोशनी जैसा रोशनी बनाते हैं कमरे में और वहां उसको बैठाते हैं बंदे को अब हम तो कभी कभी ये सोचते हैं भैया डिप्रेशन का मरीज होवे और मई के महीने में उसको आप धूप में लेकर बैठा दीजिए तो भाई साहब डिप्रेशन से तो उसे कुछ शायद ना होगा, मगर लू लग के तो निबट लेगा छुटकारा तो पाने का एक तरीका है मगर अब भैया गूगल बाबा की बात को मैं कुछ काट नहीं रहा हूं अच्छा तो साहब मेरा कहने का इस पूरे इतनी देर की बात का लबो लुभाव कि आखिरकार मौसम का कुछ तो असर है हम पर अब उसको आप बीमारी कहिए या बीमारी मत कहिए तो अब क्या किया जाए आखिरकार सवाल यह है कि यार मौसम अगर जो आपको किसी एक दिशा में ले जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं साहब हमारा कहना यह है कि हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि मौसम जिस दिशा में ले जा रहा है उस दिशा में जाने के लिए अपने कदम भी बढ़ा दीजिए यानी कि जैसे हवाई जहाज की भाषा में कहते हैं ना थोड़ा टेल विंड लगा लीजिए तो टेल विंड मिलता है तो जहाज की अपनी स्पीड होती है उसके टेल से थोड़ी हवा से और ठेल देते हैं तो थोड़ी स्पीड और बढ़ जाती है यानी कि जहाज में जैसे हेडविंड होती है ना हेडविंड बोलते हैं कि आप जहाज चल रहा है सामने से हवा आ रही है तो भैया जहाज की स्पीड कम हो जाएगी या जहाज को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो बजाय इसके कि आप मौसम के कार्यवाही का विरोध करें बेहतर ये नहीं होगा कि जिस तरफ मौसम ले जा रहा है उसी तरफ थोड़ा और बढ़ जाए यानी कि अगर मौसम कहता है काम करो तो यार थोड़ा अपनी तरफ से भी मेहनत करके काम कर ले मेरे को ऐसा लगता है कि ये मौसम का फायदा उठाना होगा तो साहब आज की बात मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और मौसम मौसम वो एक गाना मुझे याद नहीं है, कौन सी फिल्म का है मगर किसी में कहा गया मौसम मौसम ये लवली मौसम तो यार कोई भी मौसम हो मौसम तो लवली हो ही सकता है तो चलिए साहब इसी के साथ बंद करते हैं और आपको मैंने अपना ट्विटर हैंडल बता रखा है ना ट्विटर पे यार कोई मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजता है मुझे समझ नहीं आता कि लोग दुनिया जहाँ ट्विटर पे झगड़े करते हैं और वो एलन मस्क साहब जो है वो ट्विटर को लेकर के पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं हमारे मतलब कोई कुछ भी होता है तो नेताजी लोग जो हैं वो ट्विटर पे ही फौरन अपनी क्या बोलते हैं कि बातें कह देते हैं अभी वो क्या हम तो सुन रहे हैं कोई खिलाड़ियों के बीच में चल रहा है शमी साहब और कुछ किसी और पाकिस्तानी खिलाड़ी के बीच में ट्विटर पे ही झगड़ा चल रहा है और यार हम हैं कि इतने महीनों से अपना ट्विटर हैंडल आपको बार बार बताते हैं हमने एक बात कही मगर यार कोई उस पर कुछ लिखता ही नहीं तो साहब कम से कम लिखिए ना भाई कुछ तो कहिए अरे यही कहिए कि तुम्हारी बात समझ नहीं आई तुम्हारी बात में मज़ा नहीं आया नहीं ये मत कहिएगा कि मज़ा नहीं आया मुझे बहुत बुरा लगेगा जरूर कहिए कि मजा आया कम से कम कहिए तो सही तो चलिए साहब आज बंद करते हैं। आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मेरी बात सुनने के लिए इतना वक्त दिया अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मौसमी ताजा मौसमी ताजा हो भाई रे नीला अंबर मुस्काए हर सांस रानी गाए हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए हो मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई तू भी मुस्कुरा ले अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा कौन कहे सो तू फिर आए ना मौसम मीता जा मौसम बीता जाए मौसम बीता जा मौसमीता जा